सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक एक संसार एक सराय है ज जरा इस आदमी को जगाओ भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ यह आदमी जो सोया पड़ा है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है भई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरे घबरा के भागे गए घबरा के भागना अलग है छिप्र गति अलग है छप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है सूरज इसे जगाओ पवन इसे हिलाओ पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ संतों का सारा जीवन बस इन तीन बातों में समाया हुआ है सूरज इसे जगाओ संत सूरज है जो सोए हैं उनके लिए पवन इसे हिलाओ संत पवन है जो सोए हैं उन्हें हिलाने के लिए जगाने के लिए पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ और संत पंछी परलोक के पृथ्वी पर बसते पृथ्वी के नहीं तो हींर उनका घर है और घन का, घर का उन्हें स्मरण आ गया है जो विस्मरण में पड़े उनके कानों पर गीत गाते याद दिलाते सुरती दिलाते असली घर की यहां तो दो क्षण का विराम है जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले धूप से थका मांधा फिर चल पड़ना है यहां घर नहीं है, यहां तो बस सराए है संतों का सारा संदेश इस एक छोटी सी बात में समा जाता है कि संसार सराए और जिस ये बात समझ में आ गई कि संसार सराए हैं फिर इस सराए को सजाने में संवारने में झगड़ने में विवाद में प्रतिस्पर्धा में जलन में ईर्षा में प्रतियोगिता में नहीं उसका समय व्यय होगा फिर सारी शक्ति तो पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है पलटुदास के ये गीत तुम्हारे कानों पर पवन बन जाए तुम्हारी आंखों पर सूरज तुम्हारे कानों पर पंछी के गीत इस आशा में इन पर चर्चा होगी यह चर्चा कोई पांडित्य की चर्चा नहीं यह चर्चा पलटूदास के काव्य की चर्चा नहीं न उनकी भाषा की यह चर्चा तो पलटूदास के उस संदेश की चर्चा है जो सभी संतों का है नाम ही उनके अलग है फिर वे नानक हो कि कबीर कि पलटू हो कि की रैदास की रैदास हो कि तुलसी भेद नहीं पड़ता नाम ही अलग अलग है एक ही सूरज के गीत है एक ही सुबह की पुकार है सभी पंक्षियों का एक ही उपक्रम है याद दिला देने तुम्हें स्मृति दिला दे तुम्हें क्योंकि तुम जो हो वही भूल गए हो और वह हो गए हो जो तुम नहीं हो मान लिया है वह अपने को जो तुम नहीं हो और पीठ कर ली है उससे जो तुम हो इस विस्मृति में दुख है इस विस्मृति में नरक है लौटो अपनी ओर अपने को जिसने पहचान लिए उसने परमात्मा को पहचान दी जो अपने को बिना पहचाने परमात्मा को पहचानने चलता है परमात्मा को तो पहचान ही नहीं पाएगा अपने को भी नहीं पहचान पाएगा कांखा गा से शुरू करना होगा और काखागा तुम हो तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया तुम्हें ही बनना होगा दिया तुम्हें ही तेल तुम्हें ही बाती हां जरूर रोशनी उतरेगी ऊपर से मगर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी दिया बनो तेल बनो बाती बनो आएगा प्रकाश सदा आया है उतरेगी किरण तुम्हारी बाती जलेगी और रोशन तुम होगे वह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है पर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी और उस तैयारी का पहला चरण है तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम जैसे हो जहां हो यह सच्चाई नहीं आज के सूत्र इसी बात की स्मृति को दिलाने के लिए चुभेंगे तीर की तरह छाती में क्योंकि पीड़ा होती ही ये बात जानकर कि मैं व्यर्थ जी रहा हूं इसलिए तो मूढ़ जन संतों को कभी क्षमा नहीं कर पाते ज्ञानी तो उनके पीछे चल पाते हैं मूढ़ उन्हें क्षमा नहीं कर पाते ज्ञानी तो उनकी बात सुन के अपने को बना लेते हैं मूढ़ संतों को मिटाने में लग जाते क्योंकि चोट लगती है और चोट को भी सीढ़ी बना लेना बड़ी कला है और संत भी क्या करें कितना ही सो समझ के वार करें कितना ही बारीक वार करें चोट तो लगेगी ही लगेगी सोते आग को जगाओगे तो हिलाओगे तो ही हिलाओगे तो उसके सपने भी चरमरा कर टूट जाएंगे और कौन जाने सपने बड़े सुंदर स्वर्ण के महलों के हो कौन जाने सपने में वह आदमी सम्राट हो तुम पर नाराज होगा तुमने उसका सपना तोड़ दिया और जब सपने में कोई होता है तो सपना सच मालूम होता है एकदम सच मालूम होता है जो जागा है उसे लगता है कि झूठ होगा झूठ है ही जागे को तो निश्चित ही झूठ है सपने में जो बड़बड़ा रहा है जागा हुआ जानता है विक्षिप्त विक्षिप्तता में जगा दू ऐसे उसके भीतर अनुकंपा जगती है लेकिन जो सोया है और सुंदर सपना देख रहा है जागने वाला उससे दुश्मन मालूम होता है संतों के या तो तुम मित्र हो जाते हो या शत्रु धनभागी हैं वे जो मित्र हो जाते क्योंकि वे अपने अंतिम घर को खोज लेंगे अभागे हैं वे जो शत्रु हो जाते संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उनके शत्रु हो जाने से संत तो उस जगह पहुंच गए जहां कुछ बिगड़ नहीं सकता शाश्वत उनकी संपदा है जो न छीनी जा सकती न जलाई जा सकती न मिटाई जा सकती मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती तो तुम क्या छीनोगे मृत्यु भी उनके लिए शत्रु न रही तो तुम कैसे शत्रु बन पाओगे लेकिन हां उनके शत्रु बनके, तुम आत्मघाती जरूर हो जाओगे तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे तुमने कालीदास की कहानी तो सुनी नगर का राजा परेशान हो गया था अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था लेकिन बेटी बड़ी विदुषी थी और किसी तरह ढूंढ ढांड के राजा सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को लाता और वह ऐसे प्रश्न पूछती कि वे उत्तर न दे पाते और उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मेरे प्रश्नों का को कोई उत्तर न दे दे तब तक मैं विवाह करने को राजी नहीं हूं मैं अपने से श्रेष्ठतर से ही वरी जाऊंगी बहुत कठिनाई हो रही थी लड़की की उम्र बढ़ती जाती थी बाप चिंतित था बाप बूढ़ा हो रहा था क्रोध में बाप ने अपने वजीरों को कहा कि अब पंडित तो हार गए किसी महामूड़ को पकड़ लाओ महामूढ़ की तलाश में चले तो कालिदास को पाया कालिदास एक वृक्ष पर बैठकर वृक्ष की शाखा काट रहे थे जिस शाखा पर बैठे थे उसी को काट रहे थे साखा कटेगी तो शाखा ही नहीं गिरेगी कालिदास भी उसके साथ जमीन पर गिरेगी इससे ज्यादा मूल और आदमी कौन होगा पकड़ना है कालिदास को यह कहानी सच हो या ना हो लेकिन मैं हर आदमी को इसी हालत में देखता हूं जिस शाखा पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो जीसस को जिनने सू ली दी उन्होंने उसी शाखा को नहीं काट लिया जिस पर बैठते थे जिस पर बैठकर पंख फैला सकते थे और आकाश तक उड़ सकते थे जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग बन सकता था द्वार में ही आग लगा दी जो मंदिर का द्वार था जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया वे कालिदास से कहीं ज्यादा मूड रहे होंगे जिन्होंने बुद्ध पर महावीर पर पत्थर फेंके जिनने कबीर पलटू को सताया वे कौन लोग थे वे कैसे लोग थे ऐसे ही लोग थे जैसे तुम हो इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। संतों की चोट को जो प्रीति से सह जाए आभारपूर्वक और संतों की चोट से जो तिलमिला जाएं और क्रोध से भर जाएं, जो क्रोध से भर गया वो कालिदास है वो अपने ही हाथ से उस परम इशारे को मिटाए दे रहा है मील के पत्थर को तोड़े दे रहा है जिस जिसपे चिन्ह थे आगे की यात्रा के नक्शे को जलाए दे रहा है जो कि परमात्मा तक पहुंचाने का आधार बन सकता था इन सूत्रों को बहुत प्रेम बहुत प्रीति बहुत भाव से लेना चोट तो होगी मजबूरी है संत तुम्हें चोट करना नहीं चाहते चोट देना नहीं चाहते करुणा से बोलते हैं। मगर कुछ बातें हैं जो कही जाएं तो चोट होती ही है उससे बचा नहीं जा सकता पूरण ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कहां खोजने जा रहे हो परमात्मा को तीर्थों में काबा काशी कैलाश कहां खोजने जा रहे हो जंगलों में पर्वतों पर हिमालय में मूढ़ हो तुम क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो वो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो और लोग खोज रहे हैं लोग परिव्राजक हो जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल, गंगा की यात्रा कर रहे हैं परिभ्रमण कर रहे हैं जा रहे हैं दूर दूर उतुंग शिखरों पर जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा हो जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता और अगर तुम्हें यहां नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल में कैसे दिखाई पड़ेगा मैंने सुना है एक अंधे आदमी की आंख का ऑपरेशन हो रहा था उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या आंख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा डॉक्टर ने कहा निश्चित जाली है तुम्हारी आंख पर कट जाएगी जाली निकल जाएगी जाली जरूर पढ़ लिख सकोगे वह आदमी बड़ी खुशी से बोला कि हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद डॉक्टर ने कहा इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं तो स्वाभाविक है आंख से जाली कट गई कि पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा वो संधि ने कहा लेकिन बात यह है कि पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं जब मेरी आंख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था तो यह चमत्कार ही है कि अब तुम जाली काट दोगे और मैं पढ़ना लिखना भी आ जाएगा इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आंख की जाली कटने से भी नहीं आ जाएगा यहां तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता जंगल में भी आंख तो यही होगी तुम तो यही होगे, ठीक यही जरा सा भी तो भेद न होगा परिस्थिति बदल जाएगी मन स्थिति तो ना बदल जाएगी तुम यहां नहीं देख पाते उसे वहां कैसे देख पाओगे इन वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई पड़ेगा लोगों में नहीं दिखाई पड़ता है पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा लेकिन आदमी बेईमान है तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता है कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि यह भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है आखिरी चालां कि खोज तो रहे हैं भाई और क्या करें इतना श्रम उठा रहे हैं नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं होगा नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता है, लेकिन अपनी तरफ से तो हमने सब दांव पर लगा दिया घर छोड़ दिया द्वार छोड़ दिया खोजने निकल पड़े यह आखिरी तरकीब है कभी तुम धन खोजते थे उस कारण परमात्मा को न पा सके कभी पद खोजते थे उस कारण परमात्मा को न पा सके अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो और उस कारण परमात्मा को न पा सकोगे क्योंकि खोजने वाला चित्त वासनाग्रस्त है और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का तब तक तुम पा ना जब तक दौड़ोगे चूकोगे रुको और पालो लगेगी तो बात चोट जैसी कोई सन्यासी हो गया है घर द्वार छोड़कर कोई मुनि हो गया कोई भिक्षु हो गया लगेगी तो चोट पलटू की इस बात से पूरन ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाए और तू बेईमान खोजने जा रहा है तीर्थ जंगल पर्वत आख भीतर मोड़ जाना है कहीं तो अपने भीतर जाना है और अपने भीतर जाना है यह कहना सिर्फ भाषा के कारण भीतर जाने का एक ही अर्थ होता है बाहर जाना रुक जाए बस भीतर जाने को न कोई स्थान है कि जहां पैर उठा सको कदम उठा सको भीतर तो तुम हो ही वहां जाना क्यों है वहां से तो तुम कभी इंच भर हटे नहीं हो इसलिए बाहर जाना बंद हो जाए कि आदमी भीतर पहुंच गया भीतर जाने का अर्थ इतना ही है बाहर जाने की दौड़ बंद हो गई बस तुम अपने को भीतर पाओगे तुम विराजमान पाओगे अपने को परम प्रभु की गोद में नैन दिए हरिदेखन को पलटू सब में प्रभु दे दिखाई आंखें तो दीथी प्रभु को देखने को और जिन्होंने आंखों का ठीक उपयोग किया उन्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा सबके भीतर दिखाई पड़ा लेकिन तुम्हारी आंखों में क्या दिखाई पड़ता है पत्थर दिखाई पड़ते हैं पहाड़ दिखाई पड़ते हैं रुपया पैसा दिखाई पड़ता है हीरे जवारात दिखाई पड़ते हैं लोग दिखाई पड़ते हैं परमात्मा भर नहीं दिखाई पड़ता आंखों का तुमने ठीक उपयोग ही नहीं किया तुमने आंखों को बाहर पर अटका दिया है तुमने आंखों को बहिरगामी बना दिया है आंखों को बंद करो और देखो आंख खोल खोल कर तो बहुत देखा अब आंख बंद करो और देखो आंख बंद करके देखने का नाम ध्यान है और आंख बंद करके जिसको दिख जाए उसको समाधि आंख खोलकर फिर दिखाई पड़ेगा पहले आंख बंद करके दिखाई पड़ जाए अपने में जिसने उसको पहचान लिया उसे फिर सब में उसकी पहचान हो जाती बस पहली पहचान कठिन है बाकी तो सब पहचान बड़ी सरल है बड़ी सुगम है नैन दिए हरिदेखन को पलटू सब में प्रभु दे दिखाई लेकिन बहरी यात्रा छोड़नी होगी अंतर यात्रा करनी होगी कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर तिफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना गलत है बेसुध है कुछ रच के सो कुछ गढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो दिन भर इबारत पेड़ और पानी की बंद घर की खुले फैले खेत धानी की हवा की बरसात की हर खुश की तरकी गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की उस इबारत के सुनहरे बर्क से मन मड़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो जिंदगी को एक व्यर्थ वर्तुलना बनाओ लोग घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह वहीं जागते वहीं सोते वही कल किया था वही परसों भी किया था वही आज भी करेंगे वही कल भी वही परसों भी अगर कोई कल हुआ अगर कोई परसों हुआ तो वही वही करते रहेंगे वही क्रोध वही लोभ वही काम वही मोह जागोगे कब बदलोगे कब तुम आदमी हो कोल्हू के बैल नहीं ये किसने तुम्हारी आंखों पे पट्टियां चढ़ा दी ये किसने तुम्हें कोल्हू में जोत दिया है ये कौन है जो तुम्हें के जा रहा है बड़ा मजा है ये तुम्हारी अपनी करतूत यह आंख पर पट्टियां तुमने खुद चढ़ा ली ये कंधे पर तुमने कोल्हू अपने हाथ से ले लिया है ये वर्तुलाकार चक्कर तुमने जीवन का खुद निर्मित किया है किसी दूसरे ने भी किया होता तो कम से कम एक आशा रहती कि कभी दूसरा उतार देगा कभी दया आएगी उसे मगर यह तुम्हारा ही उपद्रव है इसलिए जब तक तुम जागो और चेतो ना तब तक कोई इस तंत्रता को छीन नहीं सकता इस संसार को कोई तुम्हारे मिटा नहीं सकता इस स्वप्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता ये तुम्हारा ही अपना निष्कर्ष बने लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो देखते हो सुबह सुबह सूरज कलम लेकर क्या लिख जाता आकाश में वेद लिख जाता उपनिषद लिख जाता कुरान लिख जाता बाइबिल लिख जाता धम्मपद लिख जाता सारे शास्त्रों का सार लिख जाता रोशनी का अर्थ लिख जाता रोशनी का रहस्य लिख जाता मगर कौन देखे आंख कौन उठाता सूरज की तरफ तुम अपनी किताबों में डूबे हो लिखा सूरज किरण की कलम लेकर जो नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो कौन को पुकार रहा है पंछी सुबह सुबह कोयल कूकने लगती है तो किसके लिए और पपी हा कहता है पी कहां तो किसके लिए पक्षी सुबह सुबह गीत गाने लगते है? ये किसकी प्रार्थना हो रही ये किसका स्मरण ये उसी प्रभु का स्मरण चल रहा है वृक्ष चुप खड़े हैं उसी के ध्यान में पक्षी गीत गा रहे हैं उसी के स्मरण में समुद्रों की लहरों में उसी की धुन है पहाड़ों के सन्नाटे में उसी का शून्य है लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं तो सूरज लिखता रहता तुम पढ़ते नहीं पक्षी गाते रहते तुम सुनते नहीं आकाश में बादल गरजते समुद्र में लहरें उठती मगर तुम बज्र बधिर हो तुम व्यर्थ की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हो तुम व्यर्थ की बातें सुनने को खूब आतुर हो एक फकीर अपने एक साथी के साथ एक बाजार से गुजरता था पास ही की पहाड़ी पर खड़े चर्च की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी उस फकीर ने कहा सुनते हो उस युवक को कितना मधुर रव है कैसा प्यारा संगीत पहाड़ पर खड़े चर्च की घंटियों की आवाज सुनी उस युवक ने कहा इस बाजार के शोरगुल में कहा का पहाड़ कहां का चर्च कहा की घंटियां मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता यहां इतना शोरगुल मचा है सांझ का वक्त है लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं ग्राहक आखिरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं बेचने वाले भी कोशिश में हैं कि कुछ कम दाम में सही जल्दी बिक जाए जो भी बिक जाए बिक जाए सूरज ढलने को ढलने को है लोगों को अपना सामान बांधना है लोगों को अपनी गाड़ियाँ तैयार करनी है लोगों को भागना अपने घरों की तरफ यहां इतना शोरगुल मचा है घोड़े हिन्हना रहे हैं बैल आवाज कर रहे हैं गाड़ियां जोती जा रही हैं घुड़सवार हैं आदमी है भीड़भाड़ है कहां की घंटिया इतनी भीड़भाड़ में इतने सोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता उस फकीर ने अपनी जेब से एक रुपया निकाला पुरानी कहानी नगद चांदी का रुपया जोर से उसे पास के ही पत्थर पे पटक दिया सड़क के किनारे लगा पत्थर खनन खन की आवाज और एक भीड़ इकट्ठी हो गई सौ दो आदमी एकदम दौड़ पड़े कहा कि किसी का रुपया गिरा उस फकीर ने उस युवक को का देखते हो घोड़े हिनन आ रहे हैं गाड़ियां सजाई जा रही है खरीद फरोख्त का आखिरी वक्त सांझ हो रही बिसाती अपना फैलाव संवार रहे हैं लेकिन रुपए की खनन खन दो आदमियों ने सुन ली और चर्च की घंटियां गूंज रही किसी को सुनाई नहीं पड़ता रुपे पर जिसका मन अटका हो वो रुपेे को सुन लेगा हम वही सुनते जहां हमारा मन लगा है हम वही गते जहां हमारा मन लगा है हम वही देखते रास्ता तो वही होता है लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है चम्हार रास्ते के किनारे बैठा हुआ तुम्हारे चेहरे नहीं देखता तुम्हारे जूते देखता है चेहरों से उसे क्या लेना देना उसका प्रयोजन जूतों से लोग वही देखते हैं जहां उनकी वासना है जहां उनकी आकांक्षा है अभिप्सा है इसलिए सूरज सुबह रोज उपनिषद लिखता है मगर नहीं तुम वंचित रह जाते हो उन अद्भुत ऋचाओं से जो रोशनी से लिखी जाती हैं आकाश के शून्य में रोज सुबह कुरान दोहराता है लेकिन तुम मस्जिद में जाकर कुरान दोहराते हो तुम मुर्दा आयतें दोहराते हो और सुबह रोज सूरज नई आयतें लिखता है नित्य नूतन जीवंत परमात्मा हार नहीं गया है मोहम्मद के साथ एलहम समाप्त नहीं हो गया परमात्मा रोज सुबह सूरज के साथ एल्हम लाता है फिर पक्षियों में गुनगुनाता है फिर पपीहे में पुकारता है फिर वृक्षों में फूल बन के खिलता है लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो हवा जो कुछ गा गई बरसात जो बरसी वृक्षों से गुजरती हवाओं के गीत सुने ये गीत कृष्ण की बांसुरी को मात करे ऐसे गीत और बरसात में रिमझिम होती बरसात तुम्हारे छप्पर पर होती बूंदाबांदी का नृत्य ऐसा नृत्य कि राधा के घूंगर फीके पड़े मगर तुम कैसे हो तुम्हें जीवन में चारों कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और मौलिक कारण है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा तुमने अभी देखने वाले को नहीं देखा तो तुम और क्या देखोगे दृष्टा से पहली पहचान फिर दृश्य से पहचान हो सकती है जो इबारत लहर बनकर नदी पर दर्सी उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो वो जो सूरज से गिरती हुई किरणें हैं वो जो हवा की लहरें हैं वो जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है नदी की लहरों में उन सब में सीढ़ियां छिपी उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं चढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो जीवन को एक विकास बनाओ एक ऊर्ध्गमन एक आरोहण कोलहू के बैल की तरह मत घूमते रहो कीट पतंग रहे परिपूरण कहूं तिल एक न हो तो जुदा है और पलटू कहते हैं कि ऐसा मत सोच लेना कि तुम में ही परमात्मा है नहीं तो अहंकार पैदा होता है ब्राह्मण सोचता है कि ब्रह्म ब्राह्मण में तभी तो मैं ब्राह्मण शूद्र में तो हो ही नहीं सकता आदमी सोचता है परमात्मा आदमी में पशु पक्षियों में हो ही नहीं सकता क्योंकि पशु पक्षी तो उसने हमारे काम के लिए बनाए कि हम उन्हें खाएं उनका भोजन करें कोई जरा पशु पक्षियों से भी पूछो कि उनके क्या इरादे कि वे आदमी के संबंध में क्या सोचते तो तुम चकित हो गए तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वे भी सोचते हैं यह दूसरी बात है कि तुम जरा चालाक हो और तुमने व्यवस्था जुटा ली और तुमने सारे पशुओं को मठिया मैट कर दिया है लेकिन इस भ्रांति में ना पड़ जाना कि परमात्मा तुम्हारी बपौती है पलटू कहते हैं कीट पतंग रहे परिपूरण आदमियों की तो बात छोड़ दो कीट पतंग में भी वही परिपूर्ण रूप से बस रहा है कहूं तिल एक न होत जुदा है तुम ऐसी जगह नहीं पा सकते जहां एक तिल भर भी परमात्मा के का अभाव हो एक तिल रक्षको ऐसी कोई जगह नहीं पा सकते जहां परमात्मा ना हो वही है पत्थरों में वही पृथ्वी में वही आकाश में मगर यह पहचान होगी तब जब पहले तुम अपने में ढूंढ लो मगर अपने में ढूंढने लोग नहीं जाते ढूंढत अंध ग्रंथन में अंधे तो ग्रंथों में ढूंढते हैं ढूंढत अंध ग्रंथन में लिखी कागज में कहूं राम लुका है अरे पागलो हाथ से लिखे गए कागजों में कागजों पर फैलाई गई आदमी के हाथ से जो स् हैं, उनमें कहीं राम छिपा है ढूंढत अंध ग्रंथन में अंधे ग्रंथों में ढूंढ रहे हैं इसलिए पंडितों से बड़े अंधे खोजने कठिन है महापंडित यानी महा महाअंध जिसकी बाहर भीतर की बिल्कुल फूट गई वो महापंडित पंडित वो जिसकी बाहर बाहर की फूटी कागज में खोज रहे हो स्मरण करो कबीर का कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात यह कुछ लिखने में आती नहीं लिखी कभी गई नहीं लिखी जा सकती तो बड़ी आसान हो जाती बात फिर विज्ञान और धर्म में कुछ भेद न रह जाता विज्ञान लिखा जा सकता है धर्म लिखा नहीं जा सकता देखा देखी बात दूसरे की मान के चलने से भी नहीं होगा मैं कहूं कि ईश्वर इस है इससे क्या होगा तुम्हारे लिए होना चाहिए तुम्हारा अनुभव होना चाहिए तभी कुछ होगा देखा देखी बात ग्रंथ तो बहुत हैं आदमी के पास अंबार लगे तरह तरह के ग्रंथ हैं। तुम्हें जैसे ग्रंथ चाहिए वैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इतने ग्रंथ हैं कि अगर हम पृथ्वी पर फैलाएं, तो किसी ने हिसाब लगाया है कि अगर सारी किताबें एक कतार बना के पृथ्वी पर लगाई जाएं, तो सात चक्कर पृथ्वी के हो जाएंगे इतनी किताबें हैं आदमी के पास करोड़ों करोड़ों किताबें और इन किताबों में कीड़ों की तरह लोग खोज रहे दिमक को तो कुछ भोजन मिल भी जाता होगा पंडित को उतना भी नहीं मिलता और तुम्हें जैसी जरूरत है किताबें रचने वाले लोग मौजूद हैं तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल रच देते तुम्हें जो प्रीति कर लगे बाजार का तो नियम ही यही है जिस बात की मांग हो उसकी पूर्ति जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं जी माल देखिए दाम बताऊंगा बे नहीं है काम बताऊंगा कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने यह गीत सख्त दर्द सरदर्द भुलाएगा यह गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा यह गीत पिया को पास बुलाएगा जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको पर बाद बाद में अकल जगी मुझको जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं मैं किसम किसम के गीत बेचता हूं यह गीत सुबह का है गाकर देखें यह गीत गजब का है ढाकर देखें यह गीत जरा सुने में लिखा था यह गीत वहां पुणे में लिखा था यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है यह गीत भूख और प्यास जगाता है यह गीत भूख और प्यास भगाता है जी यह मसान में भूख जगाता है यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर यह गीत तपेदक की दवा है हुजूर जी और भी गीत हैं दिखलाता हूं जी सुनना चाहें तो सुनना चाहें आप तो गाता हूं जी छंद और बेछंद पसंद करें जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें न बुरा मानने की इसमें है बात मैं ले आता हूं कलम और दावात इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं, जी नई नए नहीं चाहिए गए लिख दूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं मैं किसम किस्म के गीत बेचता हूं जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखू जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं यह गीत रेशमी है यह खादी का यह गीत पित्त का है यह वादी का कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, यह लीजे चीज चलती चीज नई फिल्मी यह सोच सोचकर मर जाने का गीत यह दुकान से घर जाने का गीत नहीं जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूं ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूं या भीतर जाकर पूछाइए आप है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं मैं किसम किस्म के गीत बेचता हूं सब तरह के गीत उपलब्ध सब तरह के शास्त्र उपलब्ध हैं तरह तरह की दुकानें नाम उन दुकानों के चाहे मंदिर हो मस्जिदें हो, गुरुद्वारे हो गिरजे हो, धर्म के नाम पर है ईश्वर के नाम पर है मोक्ष के नाम पर है लेकिन तुम्हें जैसा गीत चाहिए मिल जाएगा पर यह गीत परमात्मा के नहीं यह गीत बाजारू है ये सब चलते गीत हैं ये सब फिल्मी गीत हैं परमात्मा का गीत तो परमात्मा ही गाता है सुबह उगते सूरज में पढ़ो पक्षियों की गुनगुनाहट में सुनो हवा जब वृक्षों को हिलाने लगे उस नाच में देखो या कभी अगर तुम्हारा सौभाग्य हो और किसी बुद्ध पुरुष से मिलना हो जाए तो उसके पास बैठो उसके सन्नाटे में उसके मौन में उसके बोलने में उसके उठने बैठने में कबीर ने कहा है कि मैं उठता हूं बैठता हूं तो उसी की सेवा चल रही चलता फिरता हूं उसी की परिक्रमा हो रही खाता पीता हूं उसी को भोग लग रहा ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका जीवन अपना जीवन ना हो जिसके पास अपना कुछ भी ना हो जिसका जीवन केवल प्रभु के लिए समग्रतया समर्पित हो जिसके जीवन से केवल उसी के राग बहते हो जिसने अपने जीवन को बांसुरी की तरह उसके ओंठों पर समर्पित कर दिया हो मगर यह सप्त भी होगा ये सब तभी हो सकता है जब तुम पहला काखा गाज सीखो और वह आंख बंद करके स्वयं को देखने की बात और देर ना करो क्योंकि जो समय गया गया फिर लौटकर नहीं आता और कल का कोई भरोसा नहीं